को सांकर भाष्यार्थ आत्मा जन्म और मरण के साथ देहेंद्री और त्याग करता है मृत्यु रूपाणि कार्य करना क्रम्य स्वप्न स्व आत्मा ज्योतिष एवं जिस प्रकार यहाँ एक देह में स्वप्न होकर आत्मा मृत्यु के रूप देह और इंद्रियों का अतिक्रमण कर स्वप्न में अपने आत्मज्योति स्वरूप में ही स्थित रहता है उसी प्रकार सवा अयम पुरुषो जायम शरीर अभिसंपद्यमानः संपद्यमान पाप, सा पाप भी संस्य ते उत्मांड पाप मनोजाति वह यह पुरुष जन्म लेते समय शरीर को आत्मभाव से प्राप्त होता हुआ पापों से देह और इंद्रियों से संशलिष्ट हो जाता है तथा मरते समय उत्क्रमण करते समय पापों को त्याग देता है सब प्रकृत पुरुषों जायम कथम जायमुच्च शरीर देहेन्द्रिय संघात अभिसंप्यन शरीरे आत्म इत्यर्थः पाप भी पापसवाजिभ धर्माधर्माश्रय कार्यक्रम संसृज्यते संयुते सवोत्क्रम शरीरम क्राम ग्रण इश् व्याख्यान मुत्क्रम तश्लिष्टा पापा कार्यक्रनलक्ष विदाति तय तान परित्यजति वह यह पुरुष विद्य पुरुष जन्म लेते समय किस प्रकार जन्म लेते समय सो बतलाया जाता है शरीर जाने देहेंद्रीय संघात को प्राप्त होता हुआ अर्थात शरीर में आत्मभाव करता हुआ पापों से अर्थात पाप के समवायी कारण धर्म और अधर्म के आश्रय भूत देह और इंद्रियों से संश्लिष्ट से युक्त हो जाता है तथा वही उत्क्रमण करते समय शरीरांतर प्राप्ति के लिए ऊपर की ओर जाते समय श्रुत मेमरे माड़ मरते समय इस पद की ही व्याख्या उत्क्रमण इस पद से की गई है उन संश्लिष्ट देहेंद्रिय रूप पाप रूपों को त्याग देता है उनसे विमुख हो जाता है अर्थात उन्हें छोड़ देता है वर्तमाने पापमरूप यथ स्वपनजागृतवृतोक पापूप कार्यक्रोपनपरितगाभ्या सचरती धिया सन सन तथा पुरुष सोय पुष उहलोकपरलोक जन्म मरनाभ्याणोपनपरितगो अनर प्रतिद्यम असंसार मोक्षा संचरती तस्मा सिद्धमस आत्मज्योतिषोत्व कार्यकरणे पापम भयोग नहि तम से तैरव संयोगो वियोगो वा जिस प्रकार यह जीव इस एक वर्तमान शरीर में ही बुद्धि की समानता को प्राप्त होकर स्वप्न और जागृत दोनों वृत्तियों में पाप रूपदेह तथा तो इंद्रियों का ग्रहण और त्याग करता हुआ निरंतर संचार करता रहता है उसी प्रकार यह पुरुष जन्म और मरण के द्वारा देहेंद्री का निरंतर ग्रहण और त्याग करता हुआ यहलोक और प्रलोक दोनों में तब तक संचार करता रहता है जब तक इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो जाता अतः इन संयोग और वियोग के कारण इस आत्मज्योति का देहेंद्रीय रूप पापों से अन्यत्व सिद्ध होता है उन्हें का धर्म होने पर तो इसका उन्हीं से संयोग या वियोग होना बन ही नहीं सकता आत्मा के दो स्थानों का वर्णन नु न स्ो लोकौ यौ जन्म मरणाभ्या अनुक्रमेण संचरती स्वप्न जागृते इव स्वप्न जागर... तू प्रत्यक्षम जागृ जागृते तो प्रत्यक्षमगम्यलोक परलोक केंचि प्रमाणन तस्मा देते एव स्वप्न जागृते यह लोक परलोक इतुचते किंतु स्वप्न और जागृत के समान यह पुरुष जन्म और मरण के द्वारा क्रमश जिनमें संचार करता है इसके वे दोनों लोक तो हैं नहीं स्वप्न और जागृत तो प्रत्यक्ष जाने जाते हैं किंतु यहलोक और परलोक का तो किसी भी प्रमाण से ज्ञान नहीं होता अतः ये स्वप्न और जागृति ही एलोक और परलोक है इस पर कहा जाता है तस्य तरह वेत पुरुष सेदं च परलोक स्थानी तृतीय तस्मिन् संधेस्थानं स्थे उभे पश्यति पश्यद परलोक स्थान च अथ यथा परलोकस्थाने क्रमोज परलोकस्थ क्रम्मा क्रम्योभिया पापमन आनंद पश्यति सवीस लोकस्या सर्वतो मात्रम पं विहत् स्वयं निर्माय स्वयं भाषा स्वयं ज्योतिषा प्रस्वीत्र पुष्स्वय ज्योतिर्भवती उस इस पुरुष के दो ही स्थान हैं यह लोक और परलोक संबंधी स्थान तीसरा स्वप्न स्थान संध्या स्थान है उस संध्या स्थान में स्थित रहकर यह इस लोक रूप स्थान और परलोक स्थान इन दोनों को देखता है यह पुरुष परलोक स्थान के लिए जैसे साधन से संपन्न होता है उस साधन का आश्रय लेकर यह पाप पाप का फल रूप दुख और आनंद दोनों ही को देखता है जिस समय यह सोता है उस समय इस सर्वावान लोक की मात्रा एक देश को लेकर स्वयं ही इस स्थूल शरीर को अचेत करके तथा स्वयं अपने वासना में देह को रचकर अपने प्रकार से अर्थात अपने ज्योति स्वरूप को शयन करता है इस अवस्था में यह पुरुष स्वयं ज्योति स्वरूप होता है तस्तः पुरुष से वै दें स्थावत न तृतीय चतुवा के इद प्रतिपन्न वर्तमान जन्म शरीर विषय वेदना विशिष्ट स्थान प्रत्यक्ष परलोक पर स्थान परलोक स्थान तच वियोगोत्तर कालाम उस इस पुरुष के निश्चय दो ही स्थान होते हैं न तो तीसरा होता है और न चौथा ही वे कौन से हैं यह जो प्राप्त वर्तमान जन्म है अर्थात जो शरीर इंद्रिय विषय और वेदना युक्त प्रत्यक्ष प्रत्यक्षतया अनुभव होने वाला स्थान है तथा परलोक के स्थान जिसमें परलोक ही स्थान है वह शरीरादि के वियोग के पश्चात अनुभव होने वाला है ननु स्वप्नों की परलोक तथा चती देएवेवधारण अयुक्त शंका किंतु स्वप्न भी तो परलोक है और यदि ऐसी बात है तो दो ही इस प्रकार निश्चय करना उचित नहीं है न कथम संध्यम तर्ध्यम तत्लोक परलोको सधिस्म भुव संध्यम यृतीय तत्वस्थनमें तेन स्थान दिवधारण न ही ग्राम योह संधितावेव तृतीयत्व परिगणन महती समाधान ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है वह संध्या है यहलोक और परलोक की जो संधि है उसमें रहने वाला तो तीसरा संध्या स्थान है वह स्वप्न स्थान है इसी से स्थानों के दो होने का निश्चय किया गया है क्योंकि दो ग्रामों को संधि उन ग्रामों की अपेक्षा तृतीय रूप से गिनने योग्य नहीं मानी जाती। कथम परलोक यदा जाति कथस्तोकस्थनसगम्यदपेक्षा स्वप्नस्थन संध्य भवित यतस्वनस्थन भवन वर्तमान एंसे उभे स्थने पश्य उभे इदंस परलोकस्थन चपन जागर व्यतिण भू लोकौ यौ धिया समान सन्ननु संचरति जन्म मरण संतान प्रबंधेना किंतु उस परलोक स्थान के अस्तित्व का ज्ञान कैसे होता है जिसकी अपेक्षा से स्वप्न स्थान संध्य स्थान होता है इसका उत्तर देते हैं क्योंकि उस संध्य स्थान स्थान में स्वप्न स्थान में स्थित अर्थात वर्तमान रहकर पुरुष इन दोनों स्थानों को देखता है वे दोनों स्थान कौन कौन से हैं यह लोक रूप स्थान और परलोक स्थान अतः स्वप्न और जागृत से भिन्न दोनों लोक है ही जिनमें कि अपनी बुद्धि की समानता को प्राप्त होकर पुरुष जन्म मरण परंपरा के क्रम से निरंतर संचार करता रहता है कथम पुनः स्वप्न स्थिति सन्ुभ लोकौ पश्य कि आश्रय के न अथ कथम पश्य श्रृणु यथक्रम आक्रम्ताक्रम आश्रय वर्थ याद आक्रमशक्रम अयम् पुरुषः परलोकस्थाने प्रति पत्त निमित्ते यथाक्रमो याद परतिपत्ति साधन विद्या कर्म पूर्व प्र प्रज्ञा लक्षण युक्त भर्थ तमाक्रमं परलोकस्थनों मुखीभूत प्राप्त कुरी भावमिव बीज तमा क्रम्मा क्रम्या वस्भ्याश्रीतो भयान पश्य बहुवचन धर्माधर्म फलानेक उभयानुभयकार नित्यर्थ किंतु पुरुष स्वप्न में स्थित रहकर किस प्रकार किस आश्रय में रहकर और किस विधि से दोनों लोकों को देखता है सो बतलाया जाता है अब वह किस प्रकार देखता है सो सुनो यथाक्रम जिससे जीव आक्रमण करता है उसे आक्रम आश्रय अर्थात अवष्टम्भ आधार कहते हैं इस जीव का जैसा आक्रम हो उसके अनुसार यथाक्रम कहलाता है यह पुरुष अपने प्राप्त करने योग्य परलोक स्थान रूप निमित्त में जैसे आक्रम वाला होता है अर्थात विद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञारूप जिस प्रकार के परलोक प्राप्ति के साधन से युक्त होता है उस आक्रम को अंकुर भाव को प्राप्त हुए बीज के समान परलोक स्थान के प्रति उन्मुख हुए उस आक्रम को आक्रांत कर उसका अवष्टम्भ अर्थात आश्रय लेकर दोनों लोकों को देखता है उभयान इस पद में बहुवचन धर्माधर्म के फलों की अनेकता के कारण है। क्योंकि वे दोनों लोक है तो धर्मधर्म के परिणाम ही उभयान अर्थात उभय प्रकार के कांस्तान पापमन पाप, पाप फला न तो पुनः साक्षाद पापम दर्शनम संभवती तस्मा पाप फला दुखानित्यर्थ आनंदास्य आनंदास्य पापमन आनंदस्तफला सुखानीत पापम आनंद प्रथति जन्मदृष्टवासना चतिप्त विषयानी क्षुदर्माधर्मफला धर्मर्म प्रयुक्त दैवता उनको किनको पापों को अर्थात पाप के फलों को साक्षात पापों का ही दर्शन होना तो संभव है नहीं इसलिए पापों के फल अर्थात दुखों को और आनंद को अर्थात धर्म के फल रूप सुखों को इन जन्मांतर दृष्ट वासनाओं के कार्य पाप दुख और आनंद दोनों ही को देखता है इनके सिवा जो प्राप्त होने वाले जन्मों से संबद्ध धर्म और अधर्मों के क्षुद्र फल उन्हें भी धर्माधर्म से प्रेरित होकर अथवा देवता के अनुग्रह से देखता है तत कथम तत्कम्य परलोकस्थान भावितनंददर्शन स्वप्ने यस्मादीह जन्म नननु ननुभा पश्य बहु नो नामा पूर्व दर्शन पूर्व दृष्ट स्मृतिर ही स्वप्न प्राजीण तेना स्वप्न जागृत स्थान व्यतिरिक म उभ लोकऊ किंतु यह कैसे जाना जाता है कि स्वप्न में परलोक स्थान में होने वाले सुख दुखों का दर्शन होता है सो बतलाया जाता है क्योंकि जिनका इस जन्म में अनुभव नहीं हो सकता ऐसी भी बहुत सी बातें देखता है और स्वप्न अपूर्व दर्शन हो ऐसी बात नहीं अधिकतर तो पहले देखे हुए को स्मृति का नाम ही स्वप्न है अतः दोनों लोक स्वप्न और जागृत स्थानों से भिन्न है बाह्य ज्योतिषा अभावेयम् कार्यकरण संघातः पुरुषः येन व्यतिरिकन आत्मना ज्योतिषा व्यवहारितुक्त तदेव नास्ती यद आदिदिज्योतिषा अभावगमनमें येद विवक्त स्वयं ज्योतिपलत यद कार्यक्रम संघात संसृष्ट एपोपलभ्य असत्थम असन्न वे विवक्तस्व्योतिपेनात्मे अथ क्वचि विवक्ता भूत भौतिक बाह्यात्मकूतभसंसर्ग शून्य ततो यथोक्तम सर्व भविष्य तथ्य तदर्थ जिन आदित्यादि बाह्य ज्योतियों के अभाव में यह देहेंद्रीय संघात पुरुष जिस अपने से भिन्न आत्मज्योति के द्वारा व्यवहार करता है ऐसा कहा गया है सो उन आदित्यादि ज्योतियों का जो अभाव होना है जहाँ की वह विशुद्ध स्वयं ज्योति आत्मा की उपलब्धि होती है वह स्थान ही नहीं है क्योंकि यह देहेंद्र संघास सर्वदा बाह्य ज्योतियों से संश्लिष्ट ही देखा जाता है अतः अपने विवेक स्वभाव ज्योति रूप से यह आत्मा असत के समान अर्थात असत ही है यदि यह कभी बाह्य आध्यात्मिक तथा भूत और भौतिक पदार्थों के संसर्ग से शून्य अपने विशुद्ध स्वरूप से उपलब्ध होता तो ऊपर कहा हुआ सब कुछ हो सकता था इसलिए स्तुति कहती है प्रकृत आत्मा यस्मिन यले प्रस्वपीति प्रकर्षण स्वापमुभवती केन कधि स्वीति संध्यम प्रतिपद्यते प्रतिपद्यतेच्य अस्य दृष्टस्य लोकस्य। जागृतलक्षण से सर्वत सर्वती सर्वा वन लोक कार्यकरणस विषयवेदनाशयुक्त सर्वत्व से त्रय प्रकरणे अथो अयम वा आत्मा इत्यादिना इत्यादी भौतिक मात्रा अच्छा संसर्ग कारण इति विद्यनम देशम सर्वन सर्वन तस् सर्वाबतौक अपच्छिद आदा गृह दृष्टजवासना वाचि सन्नी स्वयं आत्मन विहते देंहम पातसबोधमादागृतिदीना चक्षुरादि देह देह व्यवहारार्थ धर्मा धर्मा शनुग्रहो देहाराथ देहव्यवहारचात्म धर्मर्म फलोप्रयुक्ता तर्मा धर्म फलोपरमस्म दे आत्मकमो परम अकतम विहंतेच्य स्वयं निर्माय कृत्वा निर्माण करसनाम स्वप्नदेह अपि निर्माण अभी तत्कर्मापेक्षती मुच्यते स्वेन आत्मन भाषा मात्रोपादनलक्षण भाषा दीप्या प्रकाशेन दीपया प्रकाशन सर्वसनात्मक अंतकरण वृत्ति प्रकाशेनेर्वसनामी प्रकाशते तयभा उच्य स्न भाषा विषयभूते स्न च्योतिषा तद्ण विवक्तूपेण अलुप्तव तदूप वाचनात्मक विषयकुवस्वपीति वर्तनम वर्तन तत्वीतीच्य जो प्रकृत आत्मा है समय प्रस्वीपीति प्रकर्षतया स्वाप निद्रा का अनुभव करता है उस समय यह किस उपादान वाला होकर किस विधि से सोता यानी संध्या स्थान को प्राप्त होता है सो तो बताया जाता है इस जागृत रूप दृष्ट लोक की सर्वावान जो सबका अवन पालन करता है वह यह लोक अर्थात विषय एवं सुख दुखादि वेदना युक्त देहेन्द्रीय संघात इसके सर्वत्व की व्याख्या अथो अयम वा आत्मा इत्यादि वाक्य द्वारा अन्यत्र के प्रकरण में कर दी गई है अथवा संपूर्ण भूत भौतिक मात्रा अध्यात्मादि भोग भागों के साथ इसके संसर्ग की कारण भूता है इसलिए यह सर्वान् है और सर्वान् ही सर्वान कहा गया है उस सर्वान्न की मात्रा एक देश अर्थात अवयव का आपादान अपेक्षेदन आदान अर्थात ग्रहण कर यानी दृष्ट जन्म की वासनाओं से संपन्न हो स्वयं अर्थात आप ही देह को विहित चेतना शून्य कर जागृतावस्था में ही देह के व्यवहार के लिए चक्षु आदि इंद्रियों में आदि इत्यादि का उपकार होता है और देह का व्यवहार आत्मा के धर्माधर्म के फलोपभोग के कारण होता है तथा तो इस देह में वह धर्मा धर्म के भोग की उपरति आत्मा के कर्म की उपरति के कारण है इसलिए आत्मा इसका हनन करने वाला कहा जाता है तथा तो स्वयं निर्माण कर माया मय के समान वासना में स्वप्न देह रचकर कर करता है देह का निर्माण भी आत्मा के कर्मों की अपेक्षा से है इसलिए वह आत्मकर्तिक कहा गया है स्वकीय जानी अपने भास से मात्रोपादान रूप भास दीप्ति अर्थात प्रकाश से यानी सर्ववासनात्मक अंतःकरण वृत्ति रूप प्रकाश से क्योंकि वह सर्ववासनामय वृत्ति ही वहाँ विषयभूता होकर प्रकाशित होती है उस अवस्था में वह स्वयं भा प्रकाश कही जाती है इस अपनी विषयभूता से तथा उसको विषय करने वाले विशुद्ध रूपा अलोप्तदृक स्वभाव आत्मज्योति से उस अपने वासनात्मक प्रकाश प्रकाशस्वरूप को विषय करता हुआ प्रस्वाप शयन करता है इस प्रकार जो रहना है वही प्रस्वपीति ऐसा कहा जाता है अत्री तर अवस्थायाम अवस्थायातस्म काले अयम पुरुष आत्मा स्वयम विवेक्तज्योतिर्भवती बाह्याध्यात्मिक भूत भौतिक संसर्ग रहितम ज्योतिर्भवती यहाँ इस अवस्था में इस काल में यह पुरुष अर्थात आत्मा स्वयं ही विशुद्ध ज्योति स्वरूप होता है अर्थात बाह्य आध्यात्मिक भूत एवं भौतिक संसर्ग से रहित ज्योति होता है नणवश लोकसभा कृतम ज्योतिर्भवति तस्ज्योतिर्भवतीच्य शंका किंतु इसने तो इस इस्लोक की विषय वेदना संयुक्त मात्रा को ग्रहण किया है फिर उसके रहते हुए यह पुरुष स्वयं ज्योति होता है ऐसे कैसे कहा जाता है नैश दोषा विषय भूतमेंव तत्व चात्राँ पुरुषः स्वयं ज्योतिर्दर्शयु शक्य ना सती विषय कस्मंत सुषुप्तकाल इव यदा पुनः सासनात्मक विषयभूता उपलब्धमाना भवति तदा असी को निष्कसंसर्गरहित स्वरूप रूप. मलुप्तृग आत्मज्योति स्वयं रूपेणवभाषय गृह्यम पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवती सिद्धम् समाधान यह कोई दोष नहीं है क्योंकि वह मात्रा तो विषय भूता ही होती है इसलिए यहाँ यह पुरुष आत्मा स्वयं ज्योति स्वरूप से दिखाया जा सकता है नहीं तो सुसुप्तावस्था के समान जबकि कोई भी विषय नहीं रहता इस स्वयं ज्योति का दर्शन नहीं कराया जा सकता और जिस समय कि वह वासनात्मिका ज्योति विषयभूता होकर उपलब्ध होती है उस समय म्यान से निकली हुई तलवार के समान सर्व संसर्ग शून्य चक्षु आदि कार्यकरण से भावित स्वरूप तथा जिसके बोध स्वभाव का कभी लोप नहीं होता वह आत्म ज्योति अपने स्वरूप से प्रकाश करती हुई स्वयं गृहित होती है अतः यह हुआ इस अवस्था में यह पुरुष स्वयं ज्योति होता है स्वनावस्था में